दादा जी का सपना कैलर, पूर्वा यानी न्यू न्यू एन पेशन और न्यू एन और के लिए के साथ आमुक, जहां तक लोगों की याददाश्त उन्हें ले जाती है वियतनाम के मिकांग नदी मुख में स्थित सरकंडों का मैदान एक विशाल और खूबसूरत कछार रहा था जिसे किस्म किस्म की पाखियों वनस्पतियों और पशुओं ने जिसमें किस्म किस्म के पा, पक्षियों वनस्पतियों और पशुओं ने अपना घर बनाया था दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी सारदनाम के निवासी परिवारों प्रतीक पर के का प्रतीक मान उनकी खोदी गई इससे वहां उड़ने वाली उन वनस्पतियों को नुकसान हुआ जो सैनिकों को छुपने की आड़ उपलब्ध कराते थे इन नहरों से सरकंडों के मैदान में पानी का प्राकृतिक भाव नष्ट हो गया जिससे पशु पक्षियों का वहां रहना असंभव हो गया उनमें से अधिकतर या तो गायब हो गए या फिर युद्ध के बाद ज्यादातर जमीन धान यानी चावल के खेतों में तब्दील हो गई पर कुछ परिवारों को सारस याद है वे कछार को वापस बहाल करना चाहते हैं ताकि सारस वहां लौट सके पर अधिकतर नौजवान उस जमीन का इस्तेमाल धान की खेती के लिए करना चाहते हैं पुराने जमाने की परंपराएं और भविष्य की जरूरतों के बीच संतुलन तलाशना हमेशा मुश्किल होता है नए बांध बन चुके हैं दादाजी के नाम के कटोरे में मछली का टुकड़ा दादाजी ने दादाजी ने नाम के कटोरे में मछली का टुकड़ा डालते हुए कहा तो क्या सारस अब लौट आएंगे नाम ने पूछा दादाजी ने गहरी सांस खींची और अपने कटोरे में कुछ चावल डाला देखे क्या होता है एक समय वे इतने सारे हुआ करते थे उड़ते थे तो सर्दियों का पूरा ढक पूरा जाता था तब युद्ध और जब तक युद्ध खत्म हुआ, वे जा चुके थे आखिर वे गए कहा उन जगहों पर जो ज्यादा महफूज थी दादाजी बोले और जहां खाने को काफी कुछ बचा था अधीरो माने अंगारों को कुरेदा और मछली के आखिरी टुकड़े को पलटा खाना जल्दी से खत्म करो नाम ने कहा काफी देर हो चुकी है तुम्हारे दादाजी ने तो हमारे पूरे टॉम गांव को ही इन पक्षियों की फिक्र में उलझाती है जो बिल्कुल ही निकम्मे पक्षी हैं पापा ने नाम का हाथ थपथपाया जब बरसात का मौसम आएगा तो बांध से घिरी जमीन पानी से भर जाएगी जैसे पहले भरा करती थी तब वहां फिर से पौधे और झाड़ उगेंगे और सारस भी अपने घर लौट आएंगे अगर वे ना लौटे तो नाम ने फिक्रमंद होकर पूछा अगर वे नहीं लौटते पापा ने अपना कटोरा नीचे रखते हुए कहा तो किसान वह वा जमीन वापस ले लेंगे और जो तुम्हारे दादा और दूसरे बुजुर्गो ने सारसों के लिए सारसों के लिए बचा रखी है वे उसमें धान रोप देंगे दादाजी ने नाखुशी से सिर हिलाया और हम सबके पास सिर्फ मोटी तोंदे होंगी वे नाराजगी से बोले और मेज से उड़ गए सोने का वक्त हो चुका है नाम माँ तलखी से कहा नाम दादाजी के पीछे पीछे पिछवाड़े वाले पीछ बरामदे में गए उसने अपनी चटाई उस तरफ सरकाई जहां दादाजी बैठे थे उसके दोनों पिल्ले चो टोंग और चो पेन भी उसके पास ही पसर गए दादाजी नाम बोला। आप इतना क्यों चाहते हैं कि सारस लौट आए क्योंकि वियतनाम उनका भी घर था बुजुर्गवार ने जवाब दिया सारस ताकतवर परिंदे होते हैं और लंबे समय तक जिंदा रहते हैं हम सब मानते थे कि वे हमारे लिए सौभाग्य लाते हैं और अब तो लड़ाई खत्म हो चुकी है और हम सब सलामती से है उन पक्षियों की सलामती बेहद जरूरी है नहीं तो वे हमेशा के लिए चले जाएंगे दादाजी देर रात तक चुपचाप बैठे रहे क्या आप आज कहानी नहीं सुनाओगे नाम ने आखिरकार पूछ ही लिया दादाजी मुस्कुराए एक छोटी सी उन्होंने कहा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है पुराने जमाने में दादाजी ने शुरुआत की जब नदी में उद रहा करते थे मेरे पिता ने दो छोटे उद को पकड़ा वे उन्हें मेरे लिए घर ले आए तब उन्हें पक्की मछलियों के टुकड़े खिलाया करते थे तब हमने उन्हें मछली पकड़ना और उन्हें पकड़कर घर लाना सिखाया वे अपनी मछली पकड़ कर खुद ही क्यों नहीं खा लेते थे नाम ने जानना चाह दादाजी हंस पड़े इसलिए क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ पकी हुई मछली ही खाना सिखा दिया था वे यह भूल चुके थे कि जिंदा मछली को पकड़कर कच्चा ही खा लिया जा सकता है दादाजी कुछ और याद कर कहां से पता है अगर उन्हें नदी में मछली नहीं मिलती तो वे उसे चुरा लाते थे जो औरतें नदी किनारे बैठी खाना पका रही होती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब उनकी एक मछली पार कर ली गई है बाद में यह समझ ही नहीं पाती थी कि उनका खाना कम कैसे पड़ गया नाम को मुस्कुराते मुस्कुराते ही नींद आ गई क्योंकि उदबिलाओं की कहानी उसकी पसंदीदा कहानी थी मई महीने के बीच मानसून शुरू हो गया बारिश पहले तो हल्के होले और तब और तब धुआंधार बरसने लगा नदियों, उफनी और उसके किनारों पर बाढ़ आई पर बारिश का पानी बांधों के बीच ठहर गया माटी की सतह काट बहा नहीं नाम अपना ज्यादातर समय अपने पिल्लों के साथ घर पर ही बिताता वे तेजी से बड़े हो रहे थे इधर दादाजी हर सुबह बांधो को जांचने जाते और तब घर लौट बड़े धीरे से बैठ आसमान को ताकते रहते आखिरकार बरसात थमी कार गर्म उदासी में ना मेरे हिलाते पर फौरन यह भी जोड़ते पर देखना वे जरूर आएंगे कल रात मुझे वाकई यह लगा कि मैं उनकी पुकार सुन रहा हूँ आप अतीत में जी रहे हैं माँ भौशिकोड़ कर कहती वे पक्षी यहां से चले गए हैं सूखे दिन समाप्त होने को आए पर सारसों का कहीं नामो नहीं था गांव की पंचायत ने बैठक की और तय किया कि अगर अगली बरसात के पहले सारस नहीं लौटते तो उनके लिए आरक्षित की गई जमीन पर दिया जाएगा। निराश हो मेरा सपना ही बेवकूफी भरा था वे उदासी से बोले नाम ये सुन दुखी हो गया कुछ सप्ताह बाद एक दिन नाम भैंसों की रखवाली कर रहा था उसके कुत्ते चो टॉम और चो पेन भी मैदान में खेलते हुए चले आए दोनों के मुंह में छोटे छोटे पाखी थे। नाम मुस्कुराया। बड़े अच्छे कुत्ते हो तुम दोनों वो बोला क्योंकि उसने देख लिया था कि उन्होंने उन नन्हे चूजों को झपकी ले रहे थे मेरे कुत्ते आपके जैसे ही है दादाजी नाम ने जोर से कहा दादाजी ने आंखें खोली और पूछा क्या वे भी मछलियां पकड़ रहे हैं नहीं नाम ने हंसकर जवाब दिया पाखी पाखी के चूजे तब नाम ने फुसफुसा पापा से कहा वे सुरमई से रंग के थे बड़े ही अजीब से मैंने वैसे चूजे पहले कभी नहीं देखे पापा ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा तब फोटो पर उंगली रख इशारा किया ताकि नाम आगे कुछ न बोले अगली सुबह नाम और पापा अल सुबह गुपचुप घर से निकले गांव में अंधेरा था और शांति भी जब तक वे उस जगह पर पहुंचे जहां पहले सारस खाते बसते थे सूरज उगने ही वाला था कुछ देर में जब नाम की आंखें उस हल्के से प्रकाश की आदि हुई उसे दूर सारस दिखाई देने लगे मैंने तकरीबन दो तो गिन लिए है पापा बोले क्या मैं अब दादाजी को बता सकता हूँ नाम ने चिरौरी की पापा ने हामे से हिलाया और नाम को गांव की दिशा में धकिया दिया नाम के पैर फर्राटे से बड़े बढ़े, बढ़े सूरज चमचमाने लगा था नाम जानता था कि जल्दी सारस आकाश में होंगे जल्दी चलिए जल्दी चलिए दादाजी वह सड़क पर दौड़ते हुए चीखा नाम दादाजी का हाथ थामे उन्हें पुलिया पार बांध की और घसीटने लगा चंद ही मिनटों में टॉम नोंग गांव के ऊपर इतने सारस थे जिनको कोई गिन ही नहीं सकता था हवा में, उन, में उनकी हवा में उनकी दमदार आवाजें गूज उठी पूरा का पूरा गांव उन्हें देखने निकल आया दादाजी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कितने खूबसूरत है ना वे वे खुशी से चिल्ला पड़े और सबने यह माना मात तक ने उस रात जब नाम सोने की तैयारी कर रहा था दादाजी उसके पास आकर बैठे आपका सपना तो अच्छा ही था नाम धीरे से बोला क्या आपको लगता है कि सारा साहब यही रहेंगे नाम ने जानना चाह ये तो तुम पर निर्भर करेगा दादाजी बोले और नाम उनकी बात समझ गया